चरण उपासक जे ते भ्रगमृगसुर नरय सुर, सुर समे पद सरोज सब के रे जय तीनु काम राम के छे सनका भगति मुनि नारद ये मुनि वर विज्ञान विशारदू सब भरणिधर शी सा जन जानी मुनीषा जनक सुता जग जन जननी जानकी अतिशय प्रिय कर्ुणा निधानक आके युगपद कमल मनाब जास कृपा निरमल मति पाव मन बचन कर्म रघुनायक करण कमल वंदौन सब लायक राज्य बनयन भरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिराय रथ जलदीशम कहीयत भिन्न भिन्न राम पद दिन परम प्रियन्न नश्या बल रामचंद्री है ये बंदना का पसंद चल रहा है भी कवियों की वंदना की सरस्वती की वंदना की शंकर जी की पार्वती जी की वंदना की उसके बाद अयोध्या की शनियों की अयोध्या वासियों की उनकी सबकी वंदना कौसल्या देवी की वंदना द्या दे की महाराज दशरथ की वंदना की जनक जी की वंदना की भरत जी की लक्ष्मण जी की शत्रुघ्न की सबकी सभी वंधना हनुमान जी की वंदना ये सब वंदना का जो क्रम चला रहा है उसमें सब देख रहे थे कल भी देख रहे थे पहले भी देख रहे थे ये केवल वंदना वंदना मात्र नहीं है वंदना करते हुए कुछ प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं जिसकी भी वंदना करते हैं उससे कुछ प्रेरणा मिल रही है कुछ शिक्षा मिल रही है उसको भी धारण करते जाते हैं वंदना का एक हित ये भी है कि जिसकी वंदना करें उसकी शक्ति कुछ शक्ति प्राप्त हो कुछ गुण प्राप्त हो कुछ उसकी महिमा प्राप्त हो उसकी पुष्टता प्राप्त हो ऐसे वंदना करते हो और जिसकी वंदना करते हैं उसके पास जो होता है वो तो भी अगर कुछ देना चाहता है तो जो कुछ उसके पास होगा वही देगा यह भी नियम अगर किसी की वंदना करो किसी धनी मानी व्यक्ति की वंदना करो हाथ जोड़ो पैर छोड़ो तो क्या देगा उसके पास धन है धन देगा कुछ धन देगा किसी ज्ञानी व्यक्ति की वंदना करो तो धन राम से दे देगा अगर वो दे देगा थोड़ा तो ज्ञान के दो तो शब्द बोल देगा यही उसकी दे देगा इसी प्रकार से ये सब जितने भी जिंदगी की वंदना करते हैं ये सब भगवान राम से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से उनके भक्त हैं और सबके सब, सब भक्तों की अपना अपना रूप है अपना अपना तरीका है एक से सब नहीं लेकिन सब में भक्ति है सब में ज्ञान है सब भगवान से जुड़े हैं ये पमन भारत तो हमारे शास्त्रों का यह भी एक कहना है कि हम अपने भगवान से जोड़ें और अपने ढंग से जोड़ें जो कुछ हमने शक्ति सामर्थ है जो योग्यता क्षमता है उसी को लेकर के भगवान की सेवा करें और अपने आप को जोड़ें अगर हम बुद्धि है, तो है, तो प्रधान हैं तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करें भावना प्रधान है भगवान की भक्ति करें कर्म प्रधान प्रवृत्ति व्यक्ति की है तो भगवान की सेवा कार्य करें इस प्रकार से जहाँ जो सामर्थ्य योग्यता है तो उस उस प्रकार से भगवान में लगे लेकिन लगे प्रेरणा सब जगह से प्राप्त होती है इनके सबको देखते हैं अब आगे देखेंगे तो फिर उसी बात को मालूम होता जाता है उसको देखो जैसे जनक जी की वंदना की तो जनक जी की वंदना से क्या शिक्षा मिली हमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए हे जनक जी हम आपकी वंदना करते हैं आप तो विधेय हो अब जब विधेय करके उन्हें याद करेंगे तो अपने देह में भाव कहाँ रह जाए हा? ये होगा कि हम भी उसी प्रकार से विधे आव की स्थिति हमारी भी हो ऐसे यहां कहते हैं कपिपति रिछ निशाचर राजा कहते हैं कपिपति हम कई लोगों के एक साथ वंदना करते हैं कपिपति के मन सुग्री होक्ष रिक, राज्य रिक्ष राज्य के माने जामान निशाचर राज के माने विभीषण अंगदादि अंगद इत्यादि और भी जो अंगद हुए नल नील आदि हुए ये सब उनके सेना में और बहुत से थे उनके सबके नाम आगे आएंगे वे सब जितने भी हैं जे किस समाज माने ये सब बाने समाज के जो भगवान की सेना में सब सम्मिलित थे उन सबके नाम बंदव सबके चरण सुहाये इन सबके सुंदर चरणों में हम प्रणाम करते हैं प्रेरणा क्या मिलती है इनसे इनको वंदना करते हुए कि अधन शरीर राम जिन पाए ये प्रेरणा कि मैंने इनके शरीर अधम होते हुए भी इन्होंने भगवान राम को प्राप्त कर लिया वैसे तो शरीरों में देवों के शरीर बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु देवादी देव हैं और वैसे दूसरे प्रकार से देखें तो मनुष्य शरीर बड़ा है जिसमें कि आध्यात्मिक साधना कर सकता है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और दूसरे शरीर मनुष्य के शरीर की अपेक्षा अधम शरीर सभी अधम है जड़ है जैसे एक जगह भगवान राम जब तारा को उपदेश देते हुए कहते हैं तब क्षित जल पाग जगह शरीरा पंच तत्व अधम शरीरा वाई कहते थे अधम शरीर पंच भौतिक शरीर जब वो अधम शरीर शरीर सभी अधम है लेकिन फिर भी उन अधम शरीरों में से जिस शरीर से भगवान को प्राप्त हो जाए ये सुन जी का मत है सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए वही सस्व शरीर के शरीर से पूछा कर उन्होंने कि आप ये शरीर कौए तो का शरीर क्यों धारण किए जब आप इतने ज्ञान मारे इतने सबूत अरे कहा इसी शरीर से भगवान की प्राप्त हुई तो अगर नि छोड़ो तो कौ तो शरीर से अगर भगवान की प्राप्त हो जाए तो वो भी शरीर अच्छा है तो इन सबने ये जितने भी हैं ये कहीं बानर है कहीं वृक्ष हैं कहीं निशाचर है ये सब हैं इनके शरीर इस प्रकार के लेकिन इन्होंने सबने भगवान को प्राप्त किया इसलिए ये सब वंदनीय है और इन सबके चरण सुहाए सबके चरण सुंदर है बताओ बानर के चरण सुंदर होते हैं कि असुंदर इसे बीच के चरण देखें सुंदर होते हैं कभी उनमें कोई सुंदरता की बात नहीं लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि ही दूसरी है उनके शरीर और उसकी रचना दिखाई दे देती दिखाई देता है कि इसमें भक्ति कितनी है इसमें ज्ञान कितना है परमात्मा का प्रेम कितना है अगर ये दिखाई देता तो उसके चरण सुंदर ही हैं। अब देखो तुलसीदास की दृष्टि को पहचानना पड़ेगा तब रामचरित मानस को पहचान सकते हैं नहीं तो कुतर् अरे तुलसीदास जी को भी बानरों के शहर सुंदर दिखाई देते हैं। ये क्या कविता लिखी? बानरों के शरीर सुंदर, चरण सुंदर नहीं है बानरों में जो भगवान की भक्ति है जिन्होंने अपना जीवन भगवान के शिला में लगा दिया उसके कारण से उनमें सुंदरता आ गई तो ये भी एक शिक्षा है कि देखो मनुष्य जीवन की सुंदरता किस बात है कोई सुंदर आभूषण धारण करने से कोई सुंदर नहीं है कोई शरीर ऊपर सुंदर वस्त्र धारण करने से सुंदर नहीं है ये शरीर की कोई बनावट विशेष प्रकार की है कारण से सुंदर नहीं है इस सब को सुंदर नहीं इसमें क्या सुंदर सबका शरीर वही पंचभ भौतिक उसमें सब में मांग मज्जा सब गिल गिल भरा हुआ है मलभा शरीर है इसमें क्या सुंदरता सुंदरता तो शरीर की तब है जब उसमें कुछ ज्ञान हो कुछ भक्ति हो कुछ परमार्थ हो कुछ लोग कार्य तो कार्य शरीर के द्वारा हो तब तो उसमें कहीं सुंदरता नहीं तो क्या सुंदरता शरीर और इसमें ये तो है ही है इस वंदना में कि कोई व्यक्ति अपने को ही न समझे ये न समझे कि हमारा हम तो इस जात में पैदा हुए हम तो शुद्र जात में पैदा हुए हम तो वैश् जात में पैदा हुए परमात्मा की प्राप्ति करने में कहीं किसी को नहीं। अरे मनुष्यों की तो बात ही क्या अन्य जितने भी हैं उनको भी कहीं कोई प्रतिबंधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबका द्वार खुला हुआ है बस उसकी जो शर्त है परमात्मा में प्रेम हो चित्र की शुद्धता हो परमात्मा का ज्ञान हो उसको प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा हो तो सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं किसी के लिए। इसलिए अदल शरीर राम जन खाए ये विशेषण करके, ये बता दिया कि देखो कोई अपने बात को ही न समझे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहे अब आगे देखिए रघुपति चरण उपास्य जेते अब भगवान के चरणों की उपासना करने वाले जितने भी लोग हुए तो बानर बीज की तो बात छोड़ो खग मृग सुर नर असुरहते अब देखो इनकी नहीं गिनती आगे खग पक्षी जो पक्षी ऐसे जो हुए जो कि भगवान के चरण के उपासक रहे उनकी पूजा करते रहे भगवान का तो खगों में से रामचरित मानस में कथा आएगी तो जटाई आएगा संपाति आएगा ये ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दान कर दिया जटाई ने रावण से करते करते अपने प्राणी दे दिए भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसको क्रियाकर्म किया हाँ, अब ये जटायु जो है उसकी जो है वो बंदनी है कि नहीं ऐसा जो है चाहे पक्षी भले हो लेकिन वो भी बंदनी हो जटायु की तुलना करो जटायु एक गिद्ध मांस खाने वाला पक्षियों में से भी अधम हाँ? लेकिन वो बंदनी है बजाय कुछ मनुष्य के जो मनुष्य जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किए कुछ सुंदर शरीर धारण किए हुए भूषण धारण किए हुए लेकिन भगवान से उसको कोई वास्ता नहीं अपने विषय भोगों में लिप्त है ऐसा व्यक्ति बंधनी नहीं है उसकी तुलना के मूल्य हैं इनको तुलना करके देखना पड़ती है कि क्या आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के मूल्य क्या हैं किन की महानता है, है। कंपेरिजन करो किसकी तुलना कौन श्रेष्ठ है कौन से निकृष्ट है ये देखो शास्त्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज में जो बातें प्रचलित हैं और कही जाती हैं वो कुछ और ही जो समाज में कहा जा रहा है वो शास्त्र में नहीं लिखा शास्त्र में वो लिखा हुआ जो सत्य है कहो समाज में तो हम उसी को देखते हैं जिसके पास पैसा उसी की संबंदना करते हैं सब उसी की हाउजूरी करते हैं सब उसी की सेवा करते हैं क्या ज्ञानवान बैरागवान को कहा कौन पूछता है ऐसे बोलते लोग हैं। अगर इस प्रकार के वो बोलते हैं इसके मैंने केवल समाज ही दिखाई देता है और उनकी वही सीमित संकुचित दृष्टि है उनको दिखाई ही कितना देता एक एक साध्वी हो गई सन्यासिनी अखंडानंद जी की शिष्या वे जो है जब लोगों से बताती थी बात करें उपदेश दे शिक्षा दें उनको एक उनका उनका बार बार बोलने का तरीका ये था कोई कहे कि वो खाना देख ऐसा कहता अरे भाई उनको दिखाई कितना देता है, कि वो कहते हैं, अरे भाई उनको दिखाई कितना देता दिखाई देने के मैंने तुम्हें इतना ही दिखाई देता है कि संसार में लोग धन की और मान की सम्मान किस प्रकार कर रहे हैं तो इतना ही दिखाई देता है। आगे वैसे तो दिखाई देता इसके मैंने आखिर क्या है बटन दिखाई देता शास्त्र जो है वो अपने हृदय के दृष्टि खोल देते दूर तो कर देते, तक दिखाई देता अनंत काल तक दिखाई देती है अनंत दुनिया दिखाई देती है जीवन के महान मूल्य उच्च मूल्य सब दिखाई देते हैं जब तक, तक वो दृष्टि नहीं खुलती तब तक बस आदि देखते रहो दीदी जिसके पास चाहते होते आगे नहीं दिखाई तो ये कहते देखो तो खग मृग इनके भी इनके कहते हैं कि इन सबके वंदना अरे जटा वंदना करते हैं मानसो चंदना लेकिन क्योंकि भगवान श्री राम जी के सीता जी की रक्षा करने में उसने अपना शरीर प्राण दे दिए तो इस कारण से वो बंद नहीं होगी आजकल भी आप देखते हो कितने लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग फांसी पर चढ़ गए कितने लोग दिन चले गए कितने लोगों ने कितना अपना परिवार और उनका सबका नष्ट भ्रष्ट हो गया तो ऐसे लोगों का भी इतिहास गाया जाता उनके चित्र घरों में टंगे हुए हैं उनकी पुस्तकों में यशगाथा लिखी हुई है तो कोई उन लोगों की यशगाथा थोड़ी लिखी जिनके पास चार पैसे हैं लोग बात उनकी सेवा कर रहे हैं नहीं दिखाई देता बात तो ये कहते हैं कि देखो ये है खाज मृग मृग के माना फश मृग में या तो ये समझ लोग तो भगवान राम जब बन में जाते हैं तो खत खग मृग क्या दिखाई देते हैं, मिलते हैं ये सब भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं सब परम धाम ये सब प्राप्त कर लेते हैं उनकी भी गिनती इसमें आ सकती है मरीच को भी मृग में ले सकते हैं हिरण बन करके आया भगवान राम ने उसको मारा और फिर मरने के बाद भगवान ने उसको भी अपना अपने परम धाम भेज दिया तो भगवान के हाथों से जो मरीच मरा वो भी धन्य है तो ये खग मृग सुर नर असुर असुर इत्यादि को देखते हैं खदूषण इत्यादि प्रावण विभीषण ये सब भगवान के हाथ मारे गए और मरने पर इनको सबको भी मुक्ति प्राप्त हुई तो ये सब बंदनीय है ये कहते है, नर असुरुष की तो बात ही क्या कितने ऋषि मुनि कितने भरद्वादी वाल्मीकि आदि मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य ऋषि मुनि हो ये सब है देवताओं में भी देवता इंद्रादी देवता इत्यादि देवता बृहस्पादी देवता ये सब बंधनीय है रामायण में इनकी भी शक्ति कथा आती रहती है देखते हैं कि भगवान राम उनको जब बनने जाते हैं रामाण से युग होता है बीच बीच में इंद्र को शंका होने लगती है तब बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं अरे ये भगवान है ये तो लीला कर रहे हैं। ये देखना अभी तुम्हें क्या करते हैं तो बृहस्पति जी भी जो है उनके भगवान की महिमा को जानते हैं और इंद्र को शिक्षा भी देते हैं वहाँ पे ये सब देवताओं के सबकी कहते हैं ये सब बंदे नहीं है जो भगवान की महिमा को समझते हैं जो भगवान राम समर्पित हैं जिनका कहते परमात्मा की भक्ति से वो तक क्रोध हुआ है जो अपने जीवन को शरीर की कोई मूल्य नहीं देते परमात्मा के सामने सब उसी परमात्मा में समर्पित हैं सर बंदों पद सरोज सब चेहरे जय दिन काम राम के चेहरे ये बस बात यहाँ पर ये गोस्वामी जी शिक्षा ये देना चाहते है की जय दिन काम राम के चेहरे जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं मैंने आध्यात्मिक साधना का एक अंग ये दिया। जैसे पहले उत्साहित है कि शरीर की मत परवाह करो कि कौन शरीर है स्त्री है कि पुरुष है कि कौन जात का है कौन जात का नहीं है पढ़े लिखे है कि कह पढ़े कोई इस बात की परवाह नहीं बात इस बात की परमात्मा सबको प्राप्त हो सकता है ये बात कनिश्चय ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि बस परमात्मा को प्राप्त करना यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है परम पद है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई सब प्राप्त हो गई वो आगे बता देंगे यहाँ तो कहते हैं लेकिन भगवान के अधिष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए चेहरे के माने सेवा सेवक सेवक चेरा कहलाता है जो भगवान के सेवक हैं उनकी सेवा में लगे हैं अब भगवान की सेवा कैसे की जाती है तो एक तो भगवान की सेवा ये है कि आप मंदिर में जा करके भगवान की आरती करो ये भगवान की सेवा है उनकी वंदना करो इस प्रकार की सेवा है लेकिन ये भगवान की सेवा की एक प्रकार से बिगनिंग है एक्सरसाइज है थोड़ी थोड़ी शुरू शुरू की आगे चल करके जैसे रमन महार कहते हैं कि स्वराज सारे विराट विश्व को देखो, दो ये परमात्मा की ही मूर्ति है इसकी भी आरती करो इसकी भी पूजा करो इसकी भी सेवा करो अष्टमूर्त घर देव ये देवता जो है ये है आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंगार इन अष्ट धातुओं का बना हुआ ये सारा ये परमात्मा की ही मूर्ति है अष्टमूर्त भ्रत देव पूजनम बस उसकी पूजा करो तो मैंने जो व्यक्ति सारे संसार को समाज को अखंड भाव से परमात्मा के रूप समझ करके जो सभी परमात्मा के रूप है सभी पुरुष जीव जल सभी जातियों के सभी प्रकार के ये सब की सेवा करने के लिए ही ये शरीर है इस शरीर को उनके सबके साथ जोड़ दो भगवान की सेवा करो बस परमात्मा प्राप्त है देर नहीं परमात्मा की तरह परमात्मा भाव आ जाएगा और परमात्मा की कृपा होने लगी सुख शन का भगत मुनि नारद फिर देखे कहते हैं कि और भी ऋषिमिन भी बहुत से हो गए शुभदेव मुनि हो गए शन हो गए ये सब भगत भगवान के भक्त हैं मुनि है ये सब मुनि नारद नारद मुनि है इन सबका ज्ञान गिना दिया ये सब भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग हैं ये मुनिवर जो मुनिवर हैं विज्ञान विसारद विज्ञान के विसारद है। कहते हैं कि इनको प्रणम इन सब धर्म धर्मा हम इन सबकी वर्णना करते हैं और खूब वंदना ऐसा करते हैं कि अपने शरीर को उनको पृथ्वी के ऊपर करके उनके चरणों के करके, करके हम उनको प्रणाम करते, करते हैं और करो कृपा जन जानी मुनीषा और कहते हे मुनियों और हमको अपना ही भक्त समझ करके हमारे ऊपर कृपाण यहाँ पर ये सुखदेव कौन है जानते लोग कथा सुनिए एक जी के पुत्र सुखदेव हुए सुख मन सुख मने, मने से तो ये पूर्व जन्म में सूर्य जन्मे और शंकर जी ने अमर कथा पार्वती जी को सुनाई तो इन्होंने भी सुनी। तो उसे अमर कथा सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो लोगों को जिज्ञासा होती है कि अमर कथा क्या है शंकर जी ने क्या सुना दी और ये सुखदेव मुनि अमर कैसे हो गए तो यह अमर कथा और कुछ नहीं वेदांत अमर कथा है वेदांत जो सुन ले उसे ये मालूम हो जाएगा कि मैं न शरीर हूँ न प्राण न मन बुद्धि मैं वो आत्मा हूँ जो परमात्मा है और वो नित्य विद्यमान शाश्वत है और वो फिर मरता नहीं जो अपने परमात्मा भाव में स्थित वो कैसे मरेगा फिर यही अमर कथा है तो ये अमर कथा शुभ ने सुन ली किस लिए जन में पर तब से उनका आत्मज्ञानी होगा उसका परिणाम ये हुआ कि अब तो तक शरीर छूटा उनका तो अमर कथा तो सुने हुए थे लेकिन शरीर प्राप्त हो गया आकर के व्यास स जैसे ज्ञानी व्यक्ति के यहाँ तोते का शरीर छूटा व्यास जैसे महान ऋषि मुनि जो थे उनके घर में पैदा हो गए और शुभ देव बाल काल से जैसे पैदा हुए अब तो लंबी कथा तमाम कहने से क्या फायदा आप सब जानते हो गुरु पहले गर्भ में पांच साल तक बने रहे व्यास ने कहा कि भाई क्या बात है तुम क्यों नहीं पैदा होते हो पांच पांच साल तक कैसे घर बैठे हो माँ को बहुत तकलीफ होती है अरे कहा कि ये संसार बहुत खराब है उसमें मेहमान आने तो ने समझाया कि संसार कुछ खराब नहीं है अपनी बुद्धि खराब होती है तुम बाहर निकलो तो सही तुम ज्ञान मान हो तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं बिखार सकता तो फिर वो हो भाई, तो उनका अपनी इच्छा से फिर वो हो। उन्होंने जन्म धारण किया प्रकट हुए लेकिन प्रकट होने पांच साल के थे और उसी समय जन्म से और जैसे ही पैदा हुए तैसे ही घर में नहीं रहे घर से निकल के चल दिया मानो शंकराचार्य की बात उन्होंने जन्म से ही मान ली पहली दिन से निज ग्राहपूर्णम विनर्म अपने घर से शीघ्र ही निकल जा तो उन्होंने कहा मैं एक दिन भी नहीं रहेंगे घर छोड़कर के उसी दिन से चल दिए और वन में बात करने लगे चले गए घूमते रहे और फिर भगवान का भजन करना जहाँ कहीं कथाएं हो उनको करना एक जगह वो घूमते घूमते कहीं गए तो कोई भगवान कृष्ण की स्थिति गा रहा था श्लोक कोई थे गा रहा था शुभदेव मुझे सुनी तो वही बैठ गए और उसकी स्थिति सुनने लगे और कहने लगे ये हमें भी सिखाओ उन्होंने सिखा दी जब ब्यास को मालूम हुआ की भगवान की जब सुखदेव को मालूम हुई तो सुखदेव फिर आएस वो सुनाइए कथा तब फिर भागवत कथा तो जब उन्होंने सुखदेव को सुनाई तब देखो सुखदेव का जीवन किस प्रकार का ये आध्यात्मिक रूप जीवन का बहुत सी बातें पता चलती हैं इनको देखो इसके माने सुखदेव जैसा वैराग्य भी होना चाहिए सुखदेव जैसा ज्ञान भी व्यक्ति ने होना चाहिए कहीं एक पक्षी बातों को लेकर के नहीं बैठा जा सकता अरे हमें से क्या मतलब हमें भक्ति से क्या मतलब अरे हमें ज्ञान से क्या मतलब ये सब प्रेरणादायक बातें हैं इन सब में जहाँ कहीं भी आप देखो जो शिक्षा जहाँ कहीं प्राप्त होती है उसको ग्रहण करो इसी प्रकार से फिर समिता भी है ये सनकाल ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चार पुत्र हुए मानस पुत्र ही कहलाते हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मा ने संकल्प किया तो ये चार पुत्र प्राप्त हुए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी चारों जो वो हो इनकी आयु सदा पांच वर्ष की रहती है और ये बस जो है ये घुमा करते हैं सब जगह विचरण करते रहते हैं भगवान की कथा कहना सुनना यही उनका व्यसन है आगे कर करके उत्तर कांड बता देते हैं तुलसीदास जी कि इनका सनक संवंदन का दशन क्या है जैसे किसी का शराब पीना व्यसन होगा टीवी देखना दशन होगा आदत पड़ जाती लोगों की ऐसे का दशन क्या है कि बस कथा सुनो और कथा सुनो, कथा हो रही तो बैठो सुनो भगवान की कथा का मैंने केवल यही नहीं की इतिहास बनाया जा रहा कथन का मैंने वेदांत भी सुनाया जा रहा तो सुन रहे हैं थोड़ा वेदांत तो भी भगवान की कथा है ज्ञान की बातें भी भक्ति की बातें भी भगवान के चरित्र भी जहाँ कहीं हो रहे हैं वहां सब वो सुन रहे हैं और अगर कहीं नहीं हो रहे हो तो अरे काम चार तो वैसे ही है एक वक्ता तीन श्रोता चलो बैठते हैं एक सुनाने लगा तीन सुनने लगे तथा कोई दिन उनका चार होने की वजह से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब का काम हो सुनाने नहीं और सुनने में वो चलता तो सनकाद्य के चरित्र से ये मालूम होता है कि भगवान के चर्चा में ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसे सं्य और व्यक्त भी होना चाहिए इसे करके सनका भी बिल्कुल विरक्त हैं। उनके सन सुखदेव जैसा वैराग्य हो सनकाज की तरह से वैराग्य हो फिर एक आप देखते हैं कि सनक सं, माध्यम से सन संगम सनातन और सनत कुमार सनत कुमार को सनत सुजात भी कहते हैं कुमार के माने पुत्र सनत सुजात सुजात माने पुत्र के संबंध तो सनत एक ग्रंथ है जो महाभारत में आता है जिसकी में चंद्रकार के अभी जनवरी के अंक में वो विशेषांत करके निकला तो उसमें इन्हीं सनत कुमारों ने धतराष्ट्र को वेदांत की शिक्षा दी ज्ञान की शिक्षा तो वो ज्ञान की शिक्षा आप देखो उस पुस्तक में क्या क्या उन्होंने बहुत सी बातें जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती तो उसमें विशेष बातों से बताई तो ये सनत कुमार भी ज्ञानी है भगवान के भक्त हैं और फिर इसके बाद ये सद शुभ सदन का और मुनि नारद नारद की कथा तो आगे यही इसी में आएगी आप देखेंगे नारद जी भगवान के कैसे भक्त हैं फिर इनको मोह कैसे हो जाता है भगवान इनके मोह को कैसे छोड़ाते हैं भागवत ग्रंथ में तो नारद जी के गुरुजन की भी कथा है ये दासी पुत्र थे फिर कैसे सत्संग में आकर के फिर इनको भक्ति प्राप्त हो गई और फिर ये कैसे नारद हो गए ये सब कथाएँ पड़ोस आती हैं इसलिए नारद जी जो है ये भी भगवान के भक्त हैं। अब ये देखो नारद जी की कथा से भी एक पता चलता है नारद जी पूर्व जंग में एक घर का चौका स्त्री उसके पुत्र दासी पुत्र। लेकिन इनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो कहीं कोई ऐसा तो है ही नहीं संसार में जिसको भी भगवान की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार न हो इतने साफ जहां कहीं नजर डालो ये कि साहब ये हमारे लिए नहीं हमसे कैसे होगा ये तो दुनिया दूसरे लोग होते हैं उनसे होता सो बात नहीं हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं उनसे नारदीवर ये सब लोग मुनिवर है ज्ञान निधान हैं तो देखो इसके माने इनकी प्रशंसा किस बात में है इनके चरित्र को देखो इनके वैराग्य में है इनके ज्ञान में है ये तीनों जो उदाहरण तुलसीदास नाम के दिए है इनमें ज्ञान और वैराग्य दोनों भरती भी है इसलिए भगत शब्द भी जोड़ दिया ये सचिन सुख संताली भगत और ज्ञान विज्ञान विसारद और फिर इनके चरित्र को देखो तो ये मुनिवर् ये है ये उनके वैराग्य के लिए ये तीनों के तीनों बड़े विरक्त हैं ये तीनों के तीनों भगवान के बड़े भक्त हैं ये तीनों बड़े विज्ञान विशारद विज्ञान के मन परमात्मा दर्शन जिन्हें प्राप्त है आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान दो दिन सबको सब है ऐसे करके ये सब तो कहते हैं ये भी सब हमारे वंदनी हैं इनकी भी हम वंदना करते हैं तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जैसे नारद का ज्ञान है जैसे शनकारी का ज्ञान है जैसे शुक का ज्ञान है जैसा उनका वैराग्य है ऐसा वैराग्य होना चाहिए सुखदेव जो है ये है इनकी आयु बढ़ती हुई सोलह वर्ष तक के तो हो गई पर तो सोलह वर्ष में जो एक युवक के पहले अवस्था जैसी होती है उस अवस्था को पहुंच गए और उस अवस्था के बाद सदा उसी अवस्था में रहे सोलह वर्ष के सदा बने रहे और सनका और ये जितने ये सुखदेव इनकी एक विशेषता दैराग्य सूचित करने के लिए समझ लो ये सब नग्न रहते हैं कपड़े पहनना भी मैंने ऐसा नहीं चित्र दिखाया जाए वहां भरी दिखा ली लगूटी लगाए हुए है लेकिन ये सब के शब्द हैं ये शास्त्रों के अंतर विगम कपड़े ऐसा वैराग्य वैराग्य भी इनका लक्षण है ये अब कहते हैं इनको सबको मूल्य ये, ये हैं ऐसा वैराग्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य ऐसा ज्ञान ऐसी भक्ति ये जीवन का मूल्य कोई धन संपत्ति शरीर का स्वास्थ्य इत्यादि ये सब कोई मूल्य नहीं तो सब निकृष्ट है।, है ये भी लेकिन निम्न स्तर विषय धाम की अक्षिदान की बंदना देखो सीता जी की वंदना में अपनी अलग बात है अब ये ये रूप क्या आ जाता है यहाँ पर सीता जी की भी वंदना करते हैं तो भगवान श्री राम जी के प्रति भक्ति इनमें है उसका भी स्मरण दिलाते हैं लेकिन यहाँ पर जो भक्ति का स्मरण दिलाते हैं उससे भी ज्यादा स्मरण दिलाते हैं अन्य इनकी जो महिमा है तीन चार बातें सीता जी के संबंध में विशेष रूप से याद रखनी चाहिए एक तो जनक सुता ये जनक की सुता है जनक विदेह और विदेह पुत्री हैं ये वैदेही कहलाती हैं कि ये जनक सुता तो जो जिसका कि पिता ऐसा ज्ञानवान हो कि देहाभिमान ही न हो उसकी पुत्री कैसी होगी उसी प्रकार से देहाभिमान रहित तो ज्ञान सीता जी हैं तो जनक सुता कहकर के यहाँ से दिखा जन्म जहाँ होता है वहाँ महिमा के स्थल कई हैं एक तो जहाँ जन्म होता है उसकी महिमा है उसका जिनसे संसर्ग साथ है महापुरुषों का जिनका साथ है उनके कारण से भी संसार के कारण से किसी व्यक्ति की महिमा होती है किसी के कृत्यों से उसकी महिमा होती है कार्य उसने किस प्रकार के की, की उससे महिमा होती है किसी व्यक्ति के गुण कैसे हैं उन गुणों से भी महिमा होती है ये चार बातें हैं व्यक्ति की महिमा को प्रकट करने वाले जन्म स्थान उसके साथी जिनसे उसका संसर्ग है जो उसमें गुण है जो उनके कार्य और चारों में से एक नहीं तो फिर बात का महान इसलिए ये यहाँ पर आप देखिए उनमें चारों बातें दिखाते हैं कि चारों बातें यहाँ सीता जी के साथ में जनक सुता अपने पिता जनक सुता जैसे ही जन्म स्थान करके उनको ये है जग जननी और जानकी ये, ये जग जननी है ये उनका महिमा स्वयं अपनी महिमा है ये समस्त जगत की रचना करने वाली वही है ये। जनक से जनक की पुत्री होने के कारण ये जानकी हैं और अतिशय प्रिय करुणानिधान की करुणानिधान के माने भगवान राम भगवान राम की ये है अतिशय प्रिय बहुत प्रिय तो भगवान राम के की, की प्रियता के कारण सीता जी की महानता है कि भगवान श्री राम सीता जी को सीताजी बहुत प्रिय हैं इसके कारण से सीता जी महान तो उनके संसर्ग से सीताजी की महानता भगवान राम की महानता से दूसरे उनके पिताजी हैं उनकी महानता के कारण से महान हैं दूसरे सारे जगत की रचयिता होने के कारण से वो सीता जी अब इस इन पंक्तियों को आप जिस संस्कृत के श्लोक थे मंगलाचरण वाले उनसे आप हो उद्भव स्थित संहारकारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयश करीम सीताम न तोहम राम बल्लभाम पड़ोसी का अनुवाद है उन्हीं बातों को फिर दोहराते हैं उद्भव तो स्थित श्रंगार कारणी वो तो समस्त जगत का उत्पन्न करने वाली रक्षा करने वाली विनाश करने वाली सारी जगत की सामने वही माने जगत की रचना करने की जो सामर्थ्य शक्ति है वो जो शक्ति माया शक्ति है उसी देख उद्भव स्थित श्रहार कारणी। आप समझ लो सीता जी को किसको जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि कहीं जनक की एक पुत्री थी उसी का नाम सीता था तो सीता के बादल अरे जिसने की सारे विश्व की रचना की और पालन कर रही जगत का जगत का पालन अभी हो रहा इसके मन सीताजी जो हैं जगत के पालन करने वाली जो शक्ति है वो सीता जी है का कारणीन जगत में शृघार भी होता रहता है और अंत में पहलेकाल भी आ जाती है तो उसको जो सामर्थ्य जिसमे की करने का जगत का है वो शक्ति जो है वो सीता जी तो वो शक्ति कैसी होगी वो सीता जी कैसी होंगी ये ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है कहीं आंखों से नहीं देखा जा सकता कहीं चित्र बना के नहीं दिखाया जा सकता आप विचार करके जगत के सारे जगत को देखें और फिर उसको देखें कि इसका उद्घोष्ट तो श्रह करने वाला कौन हो सकता है तो ये सीता जी इस प्रकार से जो है ये है जगत जन्नी है ये ताकि जो कमल मना उनके युग पर दोनों उनके दोन अंबन ना के उनके दोनों चरणों की हम वर्णना कर रहे हैं सीताजी और मुख्य बात यह है कि यह तो सीता जी की महिमा हुई सुमहिमा हुई कहते हैं जामल जो सीता जी की उपासना करेगा उसकी बुद्धि के विकार दूर हो जाए इसके माने है वो जो एक शक्ति है जो चित्त को शुद्ध करने वाली शक्ति है जिसकी की विविध नाम वर्णन हैं जिसे शंकर जी के संसर्ग से पार्वती कहते हैं दुर्गा कहते हैं जिसे गायत्री कहते हैं गायत्री जब जितने बाले भी जहाँ वो एक देवी की मूर्ति और स्थापना करते हैं पूजा करते हैं तो गायत्री क्या है तो गायत्री सद्बुद्धि देने वाली गायत्री मंत्र क्या है तो उसी देवी का मंत्र है और जितने मंत्र में स्वयं आता है कि जिससे कि बुद्धि शुद्ध है मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव यही है मुख्य प्रभाव की वो बुद्धि को निर्मल और शुद्ध कर देने वाला है और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो उस बुद्धि का चाहे आप लोक में प्रयोग करो तो लौकिक सफलताएं प्राप्त होंगी उपलब्धियां प्राप्त होंगी और चाहे उसी बुद्धि को परमात्मा लगा दो तो परमात्मिक लाभ भक्ति ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति वो सब हो जाएगी इसलिए परम जो कुछ भी जीवन की उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए है उसके लिए बुद्धि चाहिए बुद्धि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र जगो और चाहे पार्वती जी की सेवा करो उनकी उपासना करो ध्यान करो सीता जी के चरणों का करते करते बुद्धि निर्मल होगी तो ये देखो माया शक्ति दो प्रकार की एक माया शक्ति जो है वो जो जगत की रचना करने वाली है और एक वो माया शक्ति जो हो अविद्या कहलाती है अविद्या माया का ही एक रूप है लेकिन उस माया को तो सीता जी जो है वो अविद्या माया नहीं, विद्या रूप माया है अब आगे चल के जहाँ देखते हैं भगवान राम सुनाते हैं कहते तो देखो कि माया दो प्रकार की है कही तो कर भेद सुनो तुम दो सोरू विद्यापर अविद्या सोरू माया दो प्रकार की एक विद्या माया एक अविद्या माया एक रचयी जग बस जाके प्रभु प्रेरित निज बलता के एक जो जगत की रचना करती है वो विद्या माया देखो वहां भी कहा एक जग रचत की रचना करने वाली विद्या माया है और वही यहाँ जी को बता दिया उद्भव स्थित श्रंगार कारणी जगत जी यहाँ बता दिया जगत जग, जगत जननी जिसको बता दिया इसके मन दोनों ये कही है जो वहां विद्या माया है वही यहाँ पर सीता जी है और वहां उसका नाम विद्या माया क्यों रखा क्योंकि अविद्या की विपरीत है एक दूसरी माया भी है जो अविद्या माया है अविद्या माया ये कि कि वो माया जिसके बस में होकर जीव हो जिस अविद्या माया के से उसके में में जीव संसार रूपी वो अविद्या माया लेकिन सीता जी अविद्या माया नहीं विद्या माया तो विद्या माया जगत की रचना भी करती है और अविद्या की कॉन्ट्रिडिक्ट्री भी है अविद्या का नाश करने वाली विद्या ही होगी तो ये विद्या क्या है ये सीताजी है तो वो माया जो भगवान के अनुकूल है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है भगवान की जो प्रिय है वो विद्या माया और वो विद्या अविद्या का नाश करती है तो जीव के कल्याण के लिए बुद्धि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विद्या माया की आवश्यकता है तो जो लोग उपरिषदों का अध्ययन कर रहे हैं वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं गुरु के पास रहते के परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हो विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं यानी विद्या की, है। की सेवा कर रहे हैं विद्या की सेवा कर रहे हैं कि माने सीता जी की सेवा कर रहे हैं सीता जी की सेवा करना इसके माने है शास्त्रों का अध्ययन करना गुरु के शास्त्रों का श्रमण करना शास्त्रों के ऊपर बार बार विचार करना ये सीता जी की सेवा है जो इस प्रकार से सेवा करेगा उसकी बुद्धि की मलिनता दूर हो जाएगी संदेह समाप्त हो जाएगी बुद्धि में आ जाएगा इसलिए सीताजी ठीक है भगवान राम दुर्घारी सीताजी भी दुर्भाव चित्र में जैसे बने हुए मूर्तियां जिस प्रकार की है राम है सीताजी हैं इस प्रकार से रूप हो गया इनका स्मरण करने के लिए लेकिन उनके पीछे ध्यान ये भी रखें की रचना करने वाली रक्षा करने वाली है विनाश करने वाली, है। करने वाली है। और दिव्या माया ज्ञान प्रदान करने वाली है ज्ञान स्वरूपा है अगर हम इनको शास्त्रों का दिन इत्या करते हैं ज्ञान हमारे हृदय नोदित होता है तो मानो वो सीता जी हमारे हृदय में आती वही प्रकट हो जाती और बुद्ध को निर्मल कर हैं देती है और परमात्मा तक पहुंचा देती है बिनय पत्रिका में हम देखते हैं तुलसीदास तो जी ने एक एक एप्लीकेशन लिखते हैं विनय पत्रिका क्यों पत्रिका चिट्ठी और विनम्रन बड़ी विनम्रतापूर्वक राम के नाम चिट्ठी और चिट्ठी लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं तुलसीदास जी उस चिट्ठी को सीता जी के हाथ में पकड़ा देते हैं उनसे कहते हैं कहुत अम्ब अवसर पाए मेरी चलाएक अम्ब अवसर पाएस पा करके मेरी भी भगवान से कुछ हमारा भी स्मरण दिला देना कछ कर चला है। अरे तुलसीदास जी तो बड़ा दीन है बड़ा दुखी है इसका भी कुछ ख्याल करो ऐसे कहीं कुछ बोल देना जरा तो उनकी तुलसी राशि की अप्रोच भगवान राम तक कैसे थ्रू सीता जी अब लौकिक लोग कहीं कहेंटन को जब तक कि खुश ना करो तब तक साहब कैसे खुश होगा ऐसी बातें लगाने ले लगेंगे लेकिन सीता जी है मानी विद्या है जब तक कि परमात्मा की विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं होता हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम परमात्मा तक कैसे पहुंचे ये इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि के जामल मतिकाओ इसके तात्पर्य समझना चाहिए जो तू जी कहना चाहते हैं भाव क्या है उसको ध्यान में रखेंगे अब इसके बाद फिर सीता जी के बाद में भगवान राम की वंदना है वो भगवान राम तो परम कात्तव्य है ही वो तो अंतिम भक्ति के आश्रय स्थल तो वो तो स्वामी सत्य है अब वो उनकी वंदना जैसे करते हैं वो जी कहते हैं कुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब अब इसके बाद मन बाणी और कर्म से सब प्रकार से हम भगवान श्री राम जी के जगन्नाथ जी के हम चरणों की वंदना करते हैं चरण कमल बंदो भगवान चरण कमलों की वंदना करते अब कहना भी यहां पर हम क्या कहें शक्ति अपनी अपनी महिमा कह आए अब भगवान राम के लिए भी यही कहेंगे सब लाया मैंने सब प्रकार के योग हैं मैंने हवैया विद्या को भी दूर करने में समर्थ है ज्ञानमान भी हैं ज्ञान प्रदान करने की भी सामर्थ्य लुक्ति प्रदान करने की भी सामर्थ्य है दुखों का हरण करने में सामर्थ्य है और क्या का जो सब सब कुछ कर दे लायक आप कहीं कोई इस प्रकार कही नहीं सकते कि भगवान ये नहीं कर सकता आप भगवान की सेवा करो उसकी शरण में जाओ सब कुछ समझो लो। लौकिक पारलौकिक इस लोक का परलोक का स्वर्ग का इस जीवन का और वैराग्य प्राप्त करने में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में भक्ति प्राप्त करने में मुक्ति प्राप्त करने में सब प्रकार के लायक ऐसे भगवान राम की वंदना करते हैं तो राजीव में भरे धनुषायक वे जो है वो कमल जैसे उनके सुंदर नेत्र हैं और धनुष बाण धारण किए हुए और भगत विपति भंजन भक्तों की विपत्ति का भंजन करने वाले भक्तों की विपत्ति रह नहीं सकती और सुखदायक सुख देने वाले अब इसमें दो बातें हो गई एक तो भगवान राम दीर्गुण रूप भगवान है वो भी भगवान है और जो सगुण रूप भगवान है वो भी है। सगुण भगवान महाराज सत्य के पुत्र होकर के जो अवतीय हुए रघुवंश में जो पैदा हुए वो रघुनायक है इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया कुणि मन वचन कर्म रघुनायक रघुनायक के माने सूर्यवंश में पैदा हुए रघुकुंज में पैदा हुए भगवान राम उनकी वंदना कर लेकिन भगवान राम जो है सूर्यवंश में पैदा हुए भगवान इसकी बात फिर अन्यत्र देखेंगे ये है तुलसीदाती जो हैं वो यद्यपि भगवान राम को निर्गुण ब्रह्म करके तो मानते ही हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा इनकी प्रीति रघुनायक में है उन राम जी में है जो दशरथ पुत्र हैं उनमें इनकी ज्यादा प्रीति है उसका क्या कारण है कैसे ये सब हुआ वो धीरे धीरे करके आपको आगे प्रकट हो जाएगा वाले हो जाएगा तो तुलशीदास जी स्वयं संकेत कर देंगे कि हम इनके रघुनायक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ब्रह्म को निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्यों छोड़ देते हैं हम उतना मानते दोनों को हैं लेकिन ये जो रघुनायक हैं उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं वो सब प्रकार के समर्थ है अब जो रघुनायक हैं अब उनको देखो पुरुषाकार उनका सुंदर स्वरूप राज्य में इन कहकर के दिखा दिए जिनके कमल जैसे नेत्र है अर्थात अत्यंत सुंदर उनके सौंदर्य निधान है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारूनम उसको याद करो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारूनम अब उनके जो हैं है जितने कमल के समान उनका मुख है कमल के समान उनके नेत्र है कमल के समान उनके हाथ हैं कमल के समान उनके पैर हैं इनके मन सब कमल कमल के समान है मनसा सिर से लेकर के पर्यटक अत्यंत सुंदर है और ऐसे सौंदर्य उनका है कि अभौतिक सौंदर्य भौतिक सौंदर्य तो भिन्न प्रकार का अवतर का संकेत किया था ना जैसे बताया कि दो प्रकार की सृष्टिया एक तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जिनमें भी स्त्री पुरुष बड़े एक से एक सुंदर हुए देवता इत्यादि और भी सुन्दर हुए बहुत सुंदर हुए गंधर्व आदि बड़े सुंदर होते लेकिन सब ब्रह्मा जी की सृष्टि और उनकी सुंदरता की सीमा है लेकिन भगवान पर परमात्मा जो अवतार लेता है उसकी सुंदरता अभौतिक सौंदर्य उसके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं इसलिए भगवान अगर दिखाई दें दर्शनों के प्राप्त तो हो तो फिर आंखें उधर से हटती ही नहीं क्षण क्षण नया नया सौंदर्य दिखाई देता है क्षण क्षण नया नया आकर्षण दिखाई देता है ऐसे भगवान का सौंदर्य महिमा इस प्रकार और तो उस सौंदर्य की बात कहते हैं भगवान का ऐसा सौंदर्य क्यों है क्योंकि सारे जगत की सुंदरता का मूल कारण परमात्मा है ये नामरूप रूपात्मक जगत पांच पंचभिक शरीर जगत इसमें भला सुंदर हो ही क्या सकता है अगर इसमें कहीं कोई सौंदर्य दिखाई देता है तो परमात्मा इस जगत में व्याप्त है उसकी सुंदरता ही पेड़ पौधों की सुंदरता के रूप में पर्वत की सुंदरता के रूप में चंद्रमा की सुंदरता के रूप में पक्षियों की सुंदरता के रूप में पशुओं की सुंदरता के रूप में मानवों की सुंदरता के रूप में जगह जगह नाना रूप सौंदर्य दिखाई देता है वो परमात्मा का सौंदर्य यहाँ सब जगह दिखाई देता है ंदर्य निधान तो एकमात्र परमात्मा है। और परमात्मा सौंदर्य निधान क्यों है क्योंकि परमात्मा आनंद निधान है परमात्मा के तीन महिमा, परमात्मा स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप है परमात्मा ने जब सूक्ष्म शरीर धारण किया या सूक्ष्म शरीर में आया हृदय में प्रकट हुआ तो वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है परम प्रेम, प्रेम स्वरूप वही आनंद प्रेम रूप बन गया आनंद में और प्रेम में कोई अंतर नहीं जो आनंद की आनंद जो प्रभाव अपना दिखाता है वही प्रेम अपना प्रभाव दिखाता है आनंद के कारण व्यक्ति आनंदित होता है और आनंद एक प्रकार की अपनी अनुभूति है ऐसी प्रेम भी उसी प्रकार का आनंदानुभूति कराता है प्रेम में भी आनंद भरा हुआ है लेकिन प्रेम जो है वो अपने हृदय का या मन बुद्धि का आवरण धारण किए हुए प्रेम आनंद जो अपने हृदय में या मनोबुद्धि में जो आनंद अनुभूति होती है तो प्रेम रूप होती है और फिर वही जब आचरण के रूप में व्यवहार के रूप में शरीर के स्तर के ऊपर वाणी के रूप में जब प्रकट हुआ वही प्रेम तो आप क्या बन गया सौंदर्य वाणी का सौंदर्य आचरण का सौंदर्य शरीर का सौंदर्य व्यवहार का सौंदर्य ये नाना प्रकार के सौंदर्य हैं उसी आनंद के रूप वही आनंद प्रेम वही आनंद सौंदर्य और सौंदर्य के सब नाना रूप जिसमें वो जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो उसके हृदय में ऐसा प्रेम आ जाए कि सारा विश्व उसके प्रेम से अभिभूत हो जाए उसको कहीं ऐसा न दिखाई दे जो प्रेम स्वरूप न हो सब उसके प्रेम में सब समाज आए इतना हृदय जातक हो जाए कि सबके प्रति उसका प्रेम एक समान जात कहीं कोई तिरस्कार योग्य नहीं कहीं कोई घृणा के योग्य नहीं कहीं कोई उपेक्षा योग्य नहीं, योग नहीं। सबके साथ उसका अनंत प्रेम का समुद्र ऐसा फैल जाए कि सारा संसार उसी आनंद से उसी प्रेम से अभिभूत हो जाए और अगर वो फिर प्रेम किसी व्यक्ति के आचरण में व्यक्त होने लगे व्यवहार में व्यक्त होने लगे भाई जगत में दिखाई दे रहे उसका प्रेम तो फिर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे उसकी वाणी में भी सौंदर्य आ जाए रस आ जाए उसके आचरण में भी सौंदर्य आ जाए व्यवहार में भी सौंदर्य आ जाए लोगों से संसार में जितना है उसमें सब में सौंदर्य आ जाए उसकी बात बात में हर जगह उसके सौंदर्य दिखाई दे परमात्मा की अभिव्यक्ति है इसलिए तुलसीदास जी इन सब बातों को आगे धीरे धीरे करके कहेंगे थोड़ा खड़ा करके वाणी के द्वारा कहा जा सकता है चर्म से इसलिए कहते हैं राजीव नयन घरे धन सहायक धनुष बाण धारण किए हुए भगवान दाम है तो धनुषाण उनके आयु है जब लंका कांड शुरू होगा तब तुलसीदास जी बताएंगे की भगवान का धनुष्बाण क्या है क्षण परमाणु क्षण ये सब के सब जितने हैं हैं ये सब भगवान के बाण और काल जास को दंड की धनुष है तो ये भगवान के धनुष और बाण कोई लकड़ी के लोहे के धनुष बाण नहीं है ये धनुष बाण वो धनुष बाण है जिनसे की विभत भंजन जैसे भगवान ने लंका के रावण का भंजन कर दिया खरदूषण का भंजन कर दिया ऐसे भक्ति के विपत्ति का भंजन करने वाले ऐसे भगवान के बाण और सुखदायक आनंददायक है क्योंकि आनंद सिंधु है भगवान इसलिए आनंद का देने वाले अब व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे तुम जीवन में क्या क्या चा, चाहते चा, हो एक शब्द में तो व्यक्ति कहेगा कि बस आनंद चाहिए और क्या चाहिए आनंद के साथ बना बना रहे, बना रहे मजबूरी हो तो दूसरी बात लेकिन न हो तो दुख मात्र न हो और सब सुख ही सुख हो तो बहुत अच्छी बात माने इंस्टिंक्टिव दिदार हर व्यक्ति की यही है कि निरुपाधिक आनंद बना रहे सुख बना रहे कहीं से मात्र भी का कारण उपस्थित न हो तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो कहां मिलेगा ऐसा सुख परमात्मा में इसी को प्राप्त कराने के लिए उद्यत है कि व्यक्ति उस परमात्मा भाव तक पहुंच जाए जहां पर दुख नाम की कोई वस्तु तो नहीं विपत्ति नाम की कोई वस्तु तो नहीं मरण आदि रोग आदि नाम की कोई वस्तु तो नहीं जहां पर सदा आनंद ही आनंद है शांति शांति है बस यही कर संबंध में अब इस दोहे में आकर के सीताजी और भगवान राम को एक कर देते अभी तो वंदना कर दी सीता जी मानो कुछ अलग है और भगवान राम कुछ अलग हैं जो उधर कह दिया था कि अतिशय प्रिय निधान की उसके तात्पर्य को इस जल बीज कहीणी और उसका अर्थ और जैसे जल और उसकी तरंग कहीने मात्र के लिए भिन्न है आ, लेकिन न भिन्न लेकिन भिन्न है नहीं ऐसे ही भगवान राम और सीता जी कहने के लिए एक का नाम राम एक का नाम सीता ऐसा लगता है कि दो तो भिन्न व्यक्तित्व हैं, लेकिन भिन्न दोनों नहीं है भगवान राम शक्तिमान है सीता जी उनकी शक्ति है जैसे शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है जो शक्तिमान व्यक्ति है उसी की उसकी शक्ति होती शक्ति व्यक्ति से भिन्न नहीं होती ऐसे ही सीताजी है भगवान की परम शक्ति है भगवान राम आगे चलकर के देखेंगे जब भगवान अवतार लेते हैं उसके पहले देवताओं की स्थितियों में का तो उत्तर देते हुए आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि जन डर दुषा तुम्हें लाज धरियो मरवेशनु अवतारा लेह दिनकर वंश उतारा और आदिशत जगोजाया मोर में माया आदिशक्त जगो वो मेरी आदि जो समस्त जगत की रचना करती है सुबह वो भी अवतार लेगी और मोर सो माया और वो मेरी माया अब मिला लो सबको आगे पीछे तालमेल की सीता जी के माने क्या है भगवान लाल के माने क्या सीता जी का स्वरूप क्या है भगवान श्री राम जी का स्वरूप क्या है कहते हैं कि यह है अब भगवान राम को सीता जी को तो ऐसे देखो जैसे जल और तरंग जल का नाम जल तरंग का नाम तरंग ऐसा मान पड़ता तो दो चीजें हैं लेकिन जरा दोनों को अलग करके देखो पानी से तरंग को निकालो अलग तो कुछ हाथ में आता है वहां कुछ नहीं वो तरंग जल से अभिन्न है इसके माने जल को तरंग बड़ी प्रिय है क्यों प्रिय अपने से भिन्न ही नहीं होने देती तो जल को तरंग की प्रियता को देखो जहां प्रियता होगी वहां वियोग मिशो नहीं हो सकता जल और तरंग अलग अलग नहीं हो सकते इसके मैंने दोनों में बड़ा ही प्रेम है बस ऐसा ही प्रेम भगवान राम में और सीता जी में वो तो तत्वता है ही दोनों एक दो अलग अलग है ही नहीं इसलिए अलग अलग हो भी नहीं सकते ये अलग अलग न हो सकना जो है उनका यही उनका प्रेम है और कोई लौकिक प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं गिरा अर्थ भी कहते हैं गिरा अर्थ जैसे वाणी और उसका अर्थ जैसे घट और घट एक वस्तु विशेष नाम और रूप घट नाम है और जो घट का जो रूप है वो तो रूप है नाम और रूप तो नाम और रूप कहकर के ये भी दिखा दिया कि सीता सीताजी जो वह नाम रूपात्मक माया है और नाम रूपात्मक सारी जगत रचना त्मक ये जगत की रचना जो है कोई फैक्सुअल रचना नहीं है नाम रूपात्मक रचना ये भी लेकिन प्रति धीरे धीरे करके रामचरितमानस मानस संतुलसी जी ये भी समझाएंगे कि सीता जी का ये जगत की रचना का रूप या माया का रूप किस प्रकार का है मांडू उपनिषद का पहला मंत्र यहीं से शुरू होता है कि अवधेय और अभिधान दोनों अभिन्न होते हैं धान के मे नाम अभिधेय माना जो जिसका कि जिस वस्तु का नाम होता है उसे कहते हैं अभिधेय अभिधेय और अभिधान दोनों अभिन्न होते हैं इसलिए आत्मा शब्द और आत्मतत्व ये दोनों अभिन्न हैं। ओंकार अभिधान है और आत्मा अभिधेय ओंकार और आत्मा दोनों एक ही ओम ओंकार जहां बोले ओम ऐसे ओम का अगर अर्थ मालूम है तो उसी के साथ साथ अर्थ का स्मरण आ जाएगा आत्मा का स्वरूप तो उसका रूप भी उसके नाम के साथ में आ जाता है वो अलग नहीं रहता था इसी प्रकार से भगवान राम और सीता जी दोनों इसी प्रकार से साथ साथ रहने वाले गिरा अर्थ जल बीच सन कही अथ न भिन्न, भिन्न सीता राम करते हैं पर बंदाराम परि परम खिन्न तो ऐसे राम को कि उनका प्रेम है जो खिन्न है खिन्न है कि मैंने क्षीण है कि मैंने दीन है जिसे भगवान दीन बंधु कहलाते हैं तो वो जो निरहंकार है और जो कहीं अन्यत्र जिनका की आश्रय नहीं है एक मात्र परमात्मा पर आश्रय रखने वाले हैं वो निरहंकार है अथवा दीन है अथवा खिन्न हैं। उनके लिए करते हैं यहाँ खिल्न के माने दुखी नहीं है ऐसा नहीं है कि जो जिसके रोता रहता है उन्हें भगवान रोते रहने वाले भगवान को बड़े प्रिय हैं हंसने वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं ये तात्पर्य नहीं है ये नहीं है से के माने निरहंकार होकर के और व्यस्त होकर के जो भगवान के शरण में आए हैं वे ही लोग भगवान को बड़े ही प्रिय हैं इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार का वैराग्य लाना चाहिए संसार से और परमात्मा के प्रति प्रेम लाना चाहिए एक शास्त्रों का समर करते करते ज्ञान के द्वारा परमात्मा जैसे हृदय में आएगा तैसे तैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी उनका प्रेम प्राप्त होगा इस प्रकार से यहाँ पर यह हुआ अब आगे के एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कई दोहो तो तक वो चलेगा और वो थोड़ा ध्यान से समझने की बात भी वह भगवान राम के नाम की वंदना तुलसीदास ही करते हैं बंदव नाम राम रविवर को नाम की वंदना है भगवान राम की वंदना तो हो गई अब उनके नाम की वंदना आगे करते हैं और नाम की वंदना एक दो लाइनों में नहीं होती एक दो एक दो होगी भी नहीं होती बहुत लंबी चलती है तो उसमें नाम की जो महिमा जितनी है भगवान राम की क्या महिमा है वो सब उसमें आ जाते तो जो नाम जब करने वाले हैं चाहे कोई भी नाम जगते हो चाहे शिव नाम जगते हो चाहे राम नाम जपते हो चाहे श्याम नाम जपते हो उनको ये जानना चाहिए कि नाम की महिमा क्या है जब करने वालों को ये बल देगा उनको जो है वो नाम की महिमा जैसे से पता लगेगी वैसे वैसे जब करने में उनका मन लगेगा स्त्रीह रघु सत्यम बताम चुना भक्त प्रयचय रुपे काम सरिमान श्रीराम जय राम जय जय राम jay ram jai ram jay ram jay ram jai ram jai ram jay jay